मंत्र पाठ जी मंत्राठ सहना सह तुन सह वीर कर्वा वह तेजस्विनावीतस्थ मावेद ओम शांति शांति शांति सभी को आइए आपको नमस्ते नमस्ते सागर नमस्ते जी ईश्वर की असीम अनुकंपा से के पास से हम जो है योग दर्शन का समाधिपाद पाद पर विचार कर रहे हैं हमने आपको जो है पीछे पढ़ाया था तथ्य वाचक प्रणंब उस परमात्मा का जो वाचक प्रणंभ है उस परमात्मा का जो निज नाम जो है ओम है तो इसमें कोई शंका तो नहीं है ना, ना अब आगे है 28वां सूत्र पर हम विचार करेंगे 28वां सूत्र इसमें अब तरणी है विज्ञात वाच्य वाचक योगिना यह है न जी हाँ जी क्या है बोलिए वाचक योगिना हाँ वाच्य वाचक योगिना माने जिस योगी ने वाच और वाचकत्व जो संबंध है उसको जान लिया है उसे योगी को अर्थात ईश्वर वाच्य है और शब्द वाचक है इसको जिस योगी ने जान लिया है तो विज्ञात मैंने जान लिया है वाच और वाचकत्व वाच और वाचकत्व जो संबंध को जिसने योगी ने उस योगी को जो है उस योगी का जो है तपदर्थ भावन ये करें। उस योगी को तज़्ञा उस तज़्ञा का जप और उसके अर्थ का भावन करना चाहिए उसके अर्थ को मन में लाना चाहिए एक जो योगी भगवान का नाम ओम है और उसका अर्थ ईश्वर है ये जान गया ऐसे योगी को उस ओम का जप करना चाहिए और तब अर्थ भावना उस ओम का जो अर्थ है उस अर्थ की भावना मन में निकाली करनी चाहिए उसके अर्थ को अपने मन में लाना चाहिए अर्थ के साथ जाप करनी चाहिए कहने का यह है। तो बज गए हाँ जी तो यहां पर भावनम का मतलब क्या इस चीज को समझना है भावनम भावनम जो है भावनम से भावनम बना है भावनम का क्या अर्थ है जी भवनम से भावनम बनाये तो भवनम का होना भवन का होना भावन है भावन किसको कहते हैं जी बोलिए भवन है भवनम से भावन है। भवन भवन का होना ना? हाँ जी भवने भव भाव भवने भवम भावनम भवन भवन जो है भू धातु से हुआ है भू धातु से लुट प्रत्यय करेंगे अच्छा भू धातु से लुट भवन हाँ ल्युट प्रत्यय करेंगे तो यू को अन होकर के भवन सुवन बन जाता है तो भवन का अर्थ होता है होना भाव अर्थ क्या है भू सत्तायाम सत्ता का होना है ना जी सत्ता होना सत्ता कहते हैं सत्य होना सत्य माने जो अस्तित्व है जिसका अस्तित्व है उसका होना और भावन का अर्थ हुआ जो होना है सत्य जो होना है जो वस्तु जैसा है उसका जो उस रूप में होना है वो भवन है हाँ जी। जो वस्तु जैसा है सत मान जो वस्तु जैसा है जो वस्तु यथा मान जैसी है उसका उसी रूप में सत्य हुआ ना जो हाँ किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है तो उस सत्य का होना सत सत्ता सत्य होना सत्ता है तो हाँ so, जो वस्तु जैसी है उसको उसी स्वरूप में होना एग्जिस्टिंग जिसको कहेंगे बी कबिंग कहेंगे ना जी या बींगी हाँ जो जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में होना भवनम है और उस भावने और उस भवन में अर्थात होने का होना है ना जी होने का होना तो होने तत, तत्वार्थ भी कह सकते हैं जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में होने का होना होने वाला उसी रूप में होने वाला जैसा है उसको उसी रूप में जो होना है उसको होने में होने वाला होने उसे उसी रूप में होने वाला वो तो भावना है अर्थात कहने का अभिप्राय है चित्त के अंदर मन के अंदर जब हम ओम का जाप कर रहे हैं तो ओम का जो वाच्य अर्थ है ईश्वर ईश्वर का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप का चित्त में होना वो भावना है वही भावना है भावन नपुंसक लिंग है और इसलिंग भावना है समझे हाँ जी। भा, भावना का मतलब कभी ये नहीं होता कि जैसे उसमें जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम देख तैसी रामायण में लिखते हैं ना नहीं मुझे नहीं।, नहीं, मगर आप हाँ जी अच्छा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तुम देख तैसी भाई जिसकी जैसी भावना होती है उसी रूप में वह प्रभु का दर्शन करता है आपकी भावना है अवतार के रूप में तो अवतार के रूप में भगवान का आप दर्शन करेंगे हमारी भावना है निराकार के रूप में तो हम भगवान का निराकार के रूप में दर्शन करेंगे आपकी भावना है भगवान के विष्णु के रूप में तो आप विष्णु के रूप में दर्शन करेंगे हमारी भावना है भगवान का शंकर के रूप में तो हम शंकर के रूप में दर्शन करेंगे आपकी भावना है भगवान का सिंह के रूप में सिंघावतार हुआ था कहते ना दशावतार में तो वो आप भगवान को सिंह के रूप में दर्शन करेंगे उस रूप में और मेरी यदि भावना है की मत्स्य अवतार मछली के रूप में तो भगवान को मछली के रूप में का भी प्राय है कि भगवान को कुत्ता बिल्ली गधा जो कुछ भी मानना हो मान लो क्योंकि तो हमारी जैसी भावना है वैसी भावना करके उसको दर्शन करेंगे इसे यही निकला ना जी नहीं, मैं समझ गया, आप जो कह रहे हैं। हाँ तो परंतु वही कह रहा हूँ कि ये भावना नहीं है न नह जाने क्यों जो है तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान थे और भावना का सही अर्थ नहीं कर पाए समझ में नहीं आ रहा है मुझे भावना का मतलब ये कभी होता ही नहीं है कि जो वस्तु जैसा है उससे उसको विपरीत रूप में विश्वास कर लेना उसके उसको, उसको उसके विपरीत रूप में स्वीकार कर लेना तो क्यूँकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्ति देखे तैसी तो ये हुआ कि भाई जैसा वस्तु का स्वरूप है प्रभु का स्वरूप है उससे भिन्न रूप में भी आप जब स्वीकार करते हैं तो वो भावना हो गई परंतु आप यदि भावना शब्द पर भावन शब्द पर यदि विचार करते हैं मूल शब्द जो उसका रूट है भू भू से भवनम भवनम से भवन भव भवन भवम भावनम भवन में होना जो वस्तु जैसा है उसके रूप में होने में होना होने वाला तत्र भव है ना जो होने वाला तो करने का अभिप्राय है कि भावना शब्द तो हुआ है कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करना उसको उसी रूप में मानना उसी रूप में जानना ये भावना है तो तदर्थ भावना का मतलब हुआ कि ओम का जो जप कर रहे हैं उस ओम का जप और उस ओम का जो अर्थ ईश्वर है उस ईश्वर की भावना करना ईश्वर का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में चित्त में लाना ये सदर्थ भावना है समझे हाँ जी और इस चीज को एक और चीज में बता दूं कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ओम और ओम कह करके फिर उसका अर्थ अपने मन में ले आते हैं सचिदानंद बोलते ओम मन में ले आते हैं निराकार तो क्या ये अर्थ है जैसे एक ओम शब्द है वैसे ही तो सचिदानंद भी शब्द है वैसे तो निराकार भी शब्द है यदि हम शब्द में ही खेलते रहे तो वह पदार्थ भाव नहीं है तो ध्यान में रखिएगा ओम जो शब्द है वाचक है और उसका अर्थ जो हर जगह विराजमान जो परमात्मा है जो सच्चिदानंदादि लक्षण से युक्त जो हर जगह विराजमान परमात्मा है वह सत्ता रूप में वह अर्थ है शब्द अर्थ नहीं है यदि हम ओम जाप करके और ओम का अर्थ फिर शब्द ही के रूप में सचिदानंद दोहरा देते हैं तो फिर वो भावना नहीं है वो तदर्थ भावना नहीं है समझे जी समझ गया कि शब्द पाठ नहीं है आप, हाँ। शब्द पाठ अर्थ नहीं है उसका गुण अर्थ है माने वो जो वस्तु है जैसे आप है जैसे मान लीजिए आप कायदी में ध्यान करूं मैं कहूं आनंद सुधीर आनंद सुधीर आनंद सुधीर आनंद तो सुधीर आनंद से सुधीर आनंद जो वह हमने जिसको देखा था ह्यूस्टन में वह चेहरा हमारे सामने आएगा ये नहीं कि सुधीर आनंद हुआ और उसके बाद कोई और शब्द आ जाएगा वह चेहरा आएगा वह चेहरा जो है वह वस्तु है वह हमारे सामने वह अर्थ हुआ उस अर्थ को अपने मन में लाना उस अर्थ को महसूस करना उस अर्थ की भावना करना ऐसे ही परमात्मा का नाम ओम है और ओम का जो अर्थ ओम का जो अर्थ ईश्वर है जो सर्व व्यापक है सब जगह है वो मन में आप कहते हो ओम जब आप सच्चिदानंद कर रहे हैं उस अर्थ तो शब्द नहीं आप कोई जरूर नहीं की सच्चिदानंद पूरा शब्द ही कहा जाए आप ही लीजिए ना ओम ओम इसी पर प्रैक्टिस हम करें ओम जाप करते हुए कि सत्य जो परमात्मा हर जगह अस्तित्व है उसको फील करते हुए ओम का जाप करें अपने हृदय में कहीं पर भी मन जाता है हर जगह परमात्मा है ऐसा अनुभव करते हुए ओम का जाप करें, उस परमात्मा का अनुभव करते हुए समझ गए जी ओ तदर्थ भावन है यानी कि ओम ओम बोलते रहे और उसका शब्द ही दूसरा शब्द का ही मन में रिपीट करते रहे शब्द तो हम ओम का रिपीट कर ही रहे हैं। परंतु अर्थ का व्यक्ति क्या कर पाता है व्यक्ति क्या कर लेता है कहता है कि हम भर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जिंदगी भर ओम का जाप करते हैं, परंतु हमें कुछ हो ही नहीं रहा होता ही नहीं है हम में और फिर उसमें क्या अंतर है जो पौराणिक लोग जो है वो लोग भी तो वैसे ही करते हैं। लेते है मालालते है हाथ में और जो है बस वो जपते रहते है राम राम राम राम राम राम राम राम, राम। वो तो तदर्थ में यदि हम ओम का करते हैं उस परमात्मा का जो अर्थ है उस ओम का जो अर्थ है हर जगह विराजमान जो अर्थ है वह अर्थ वो अर्थ लेना है न कि शब्द रूपी अर्थ लेना है समझे हाँ जी उसको हम पढ़ा सकता है व्यक्ति की जो परमात्मा सब जगह है वो जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब कुछ देख रहा है तो इसी कारण मेरे अपने जीवन में भी आचरण में भी यही आना वो तो आने ही लग जाएगा जी मैंने वह परमात्मा का जो जो स्वरूप है सचिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु तो वो उस उसको उस उस रूप में वह परमात्मा है ऐसा मन में भावना लाना जो जैसा वह निराकार तो निराकार साकार तो है ही नहीं सौ परेगा शुक्रम अकायम अव्रणम विरम शुद्धम अपाप विद्धम कभी ही मनीषी परिभू स्वयंभू या था अर्थान अर्थान व्यधा समाध्या तो वो जो परमात्मा तो निराकार है वह कभी जन्म नहीं लेता रेदी हम उसको जन्म लेना बंधन में आना माँ के गर्भ में आना ऐसा मान रहे ऐसी मन में ये कर रहे है स्वीकार कर रहे है तो वो भावना नहीं है लेकर तपस्त अर्थ भावनम उस ओम का जप और उस ओम का जो अर्थ है वाच्य जो है अर्थ है उस अर्थ का भावन उस अर्थ की भावना वैसा ही जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करना लाना देखना मन से ये है तो ऐसे करने से फिर जो है मन एकाग्र होता है समझ गए और शांति भी मिलती है क्या क्या लाभ होता है वो तो आगे इसमें बताएगा ही आगे पढ़िए अब ये तो मैंने शब्दार्थ बताया अब ऋषि क्या कहते हैं महर्षि वेद व्यास प्रणवस्य जपह प्रणविश्वर भावनम आ, बोलते प्रणवस्य जप प्रणव का जप और प्रणब का अभिधेय जो ईश्वर है अभिधेय माने अर्थ प्रणब का अभिधेय जो ईश्वर है तो प्रणब का अभिधेय ईश्वर का भावन ईश्वर की भावना ईश्वर की भावना करनी चाहिए समझे आगे कर रहे हैं तदस्य तद योगि प्रणव संपद्यते बोलते तदस्य तदसिन प्रणव जपत प्रणवाथ भावता चित्तम एकाग्रम संपदते तत्त तो अशी न इस योगी का किस योगी का तो प्रणवम जपता प्रणब का जो जप करने वाला है प्रणब का जप करता हुआ जो योगी है प्रणब का जप करने वाला जो योगी है और प्रणवार्थम च भावता और प्रणब का जो अर्थ है उसकी भावना करने वाला जो योगी है उस योगी का जो वह चित्त है तत या तत्म तो भी कर सकते हैं जो चित्त है एकाग्रम एकाग्रम संपद वह एकाग्र हो जाता है क्योंकि तो एकाग्र का होता है ना मन की एकाग्रता समाधि और समाधि का लाभ एकाग्र होता है बिता समाधि और समाधि का लाभ होगा ना हाँ जी तो इसी में प्रमाण दे रहे हैं तथा तो चोकतम बोल रहे हैं कि इसी बात को किसी दूसरे ने कहा है तो है देखिए श्लोक क्या है स्वाध्यात योगमा सीता बोलिए स्वाध्याय योगाध्यामनते माम तो उसमें हमारे में मा मास है परन्तु मामनेक भी है कहीं कहीं उन्हें योग स्वाध्याय योगा योगा स्वाध्याय मनेत ऐसा है हाँ जी। योग स्वाध्यापत्तिया परमात्मा प्रकाशते हाँ। तो क्या हुआ जी स्वाध्यात योगम आशीत स्वाध्याय से योग करना चाहिए स्वाध्याय से योग करना चाहिए तो स्वाध्याय मतलब क्या हुआ जी स्वाध्याय नहीं यहाँ जो स्वाध्याय का मतलब है वह प्रणब का जप ईश्वर प्रणिधान जो है ईश्वर प्रणिधान में आगे जो पढ़ेंगे वह ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि स्वा स्वाध्या, स्वाध्याय सॉरी स्वाध्याय का जो मतलब होता है स्वाध्याय का मतलब है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव का जप ओम का ओमकारादी परमात्मा के जो नाम है उसका जप यह है स्वाध्याय तो यहाँ पर स्वाध्याय का मतलब है ओम का जाप समझ गए बोलते स्वाध्याय तो मैंने ओम के जाप करने से योगम आशीता ओम के जाप से ओम के जाप के द्वारा या ओम के जाप से जो है योगम आशीता योग करनी चाहिए योग जो हमें करनी चाहिए ओम का जप करते हुए योग करनी चाहिए और योग का मतलब वही अष्टांग जो योग है अहिंसा सात ब्रह्मचर्यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तो जब हम ओम अर्थ के सहित यदि ओम का जाप करते हैं तो उससे योग के प्रति प्रवृत्ति बढ़ती है व्यक्ति का अहिंसा जो योग है उसके प्रति व्यक्ति की प्रवृत्ति बढ़ती है उस उसका पालन करने का व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य बढ़ता है इसलिए तो कहते हैं कि स्वाध्यायत योगम आशीता स्वाध्याय से योग करनी चाहिए और योगा स्वाध्यायम स्वाध्यायम आ आमने ते स्वाध्याय मा मनेता स्वाध्यायम आ मन आमने तोनो पाठ मिलता है तो योग से फिर स्वाध्याय करने का अभिप्राय हुआ दोनों का आपस में संबंध है एक दूसरे को एड हैं एक दूसरे का पूरक है हम जब ओम का अर्थ सही जब जाप करते हैं अर्थ की भावना के साथ जब ओम का जाप करते हैं तो उससे योग की प्राप्ति होती है उसे क्या होती है जी योग की प्राप्ति योग की प्राप्ति होती है और फिर जो हमें योग वो जो बेनिफिट मिला जो हमें लाभ मिला प्रणब जप करने से और अर्थित जो कुछ भी हमें कुछ अनुभव हुआ थोड़ा सा जो अनुभव हुआ वह उससे हमें अहिंसा सत्य इत्यादि के संबंध में जो कुछ तो अब हमारे मन में भावना बनी कि भाई ये हमने किया तो इससे हमें इसकी अनुभूति हुई तो फिर वह व्यक्ति जो है वह उस योग से योग जो हुआ उसके माध्यम से फिर योग आया भाई तो इससे मुझे यह बेनिफिट हुआ तो फिर वह स्वाध्याय करने लग गया समझे कि नहीं फिर जप करने लग गया तो बोलते हैं स्वाध्याय से योग की प्राप्ति होती है और योग से स्वाध्याय की प्राप्ति होती है जब व्यक्ति योग करता है तो उससे व्यक्ति की प्रवृत्ति उस ओम का जाप करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करने की उस, उसकी प्रवृत्ति होती है और अर्थ सहित योम का जब जाप करता है तो उससे व्यक्ति के अंदर जो प्रवृत्ति बनती है मन जो बनता है वह योग करने का मन बनता है समझे स्वाध्या आती थी स्वाध्याय से योग की प्राप्ति होती है इस रूप में पर कर सकते हैं योग करनी चाहिए या स्वाध्याय से योग को प्राप्त करना चाहिए और योग से स्वाध्याय को प्राप्त करना चाहिए दोनों एक दूसरे के पूरक है समझ ली हाँ जी दोनों एक दूसरे के पूरक है पूरक है और यो, योग स्वाध्याय योग संपत्तिया स्वाध्याय और योग दोनों की जब प्राप्ति होगी तो उससे फिर परमात्मा प्रकाशित होता है ईश्वर की प्राप्ति होती है तो यहां पर यह प्रमाण दिया कि स्वाध्याय मान जप उस ओम का जप और जप अर्थ की भावना के साथ जप करते हैं तो चित्त की एकाग्रता होती है जब चित्त एकाग्र होता है तो फिर समाधि लगती है समाधि लगती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है तो ये इसी में इन्होंने प्रमाण दिया है कि जाप से योग की प्राप्ति होती है और योग से जाप की प्राप्ति होती है स्वाध्याय की प्राप्ति होती है इसीलिए स्वाध्याय से योग करनी चाहिए और योग से स्वाध्याय कर स्वाध्याय करना चाहिए जी अर्थात योग का पालन करते स्वाध्याय कीजिए स्वाध्याय करते हुए योग का पालन कीजिए अर्थ एक दूसरे का पूरक है जब हम यहाँ पर या तो अहिंसा सत्य अस्त इत्यादि का पालन करते हुए करने लग जाएं तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही खुद बन में आने लग जाएगा ओम जाप करने का स्वाध्याय करने का ईश्वर की उपासना करने का या ओम का जाप अर्थ की भावना के साथ करने लग जाए तो धीरे धीरे फिर भीतर में अर्थ भावन मुख्य है अर्थ का मतलब कभी शब्द नहीं लीजिएगा शब्दार्थ नहीं लीजिएगा उस शब्द रूप में कि उसी उस शब्द शब्द का वो अर्थ तो रूप में लेना है वो, अर्थ जो में है, वो अपने हृदय में कूट -कूट करके होना चाहिए उसी को देखते हुए उसी का चिंतन करते हुए उसी का उसी को रियलाइज करते हुए उसी को अनुभव करते हुए जब तो हम ओम का जाप करते हैं तो फिर भीतर में अपने अंदर ही परमात्मा रास्ता में बताएगा अहिंसा सत्य इत्यादि का पालन करने का भाई इसके पालन किए जो है पालन किए बिना हम मतलब जो है कि परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते समझे समझिये आगे पढ़िए पढ़िएस जाए ना दीक्षित जी जी तो, हाँ तो अवतरणिका उसकी है किंच बोल रहे हैं कि भाई किंचवती जो हम जप करते हैं ओम का जप और उस ओम का जो अर्थ ईश्वर जो अर्थ है उसकी जब हम भावना लाते हैं तो अस्य ओम का अर्थ सहित जप करने वाले योगी को किमच भवती क्या होता है क्या लाभ होता है उसको क्या बेनिफिट होता है जब व्यक्ति अर्थ सहित अर्थ के मन में भावना लाते हुए ओम का जप जाप करता है उस परमात्मा का अनुभव करते हुए दर्शन करते हुए वो उसको हर जगह मौजूद है हमारे आत्मा के अंदर मौजूद है उसकी सत्ता और भी परमात्मा के जितने भी शब्द के द्वारा हम गुण को जानते हैं सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान इत्यादि जो कुछ भी जानते हैं प्रयगात शुक्रम अकायम इत्यादि वो उसका जो मतलब है उसका अनुभव करते हुए परमात्मा के उस स्वरूप का ध्यान करते हुए उस स्वरूप का ध्यान करते हुए जब ओम को बार बार रिपीट करते हैं जाप करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है उसका ध्यान करते हुए ओम का जाप करने वाले योगी को किम च भवती क्या होता है क्या लाभ होता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं बोलिए तत ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो भावश्च भावश्च भाव्यंतरा भावराया भावश्च भावश्च भावश्च भावच तथा मन उससे उससे का मतलब क्या हुआ जी उस प्रणब जाप से उस परमात्मा का ध्यान करते हुए उसको रियलाइज करते हुए उसका चिंतन करते हुए परमात्मा का जो स्वरूप है उसको देखते हुए जब हम ओम का जाप करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है तो बोलते प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम भी होता है समझे जी प्रत्यक्ष चेतना प्रत्यक्ष चेतना का मतलब क्या हुआ जी प्रत्यक चेतना का तो एक तो आत्मा अर्थ है दूसरा परमात्मा भी अर्थ हो सकता है प्रति भाई तो प्रत्येक व्यक्ति ये काम करो प्रति व्यक्ति को ये कार्य दो ऐसा हिंदी में कहते कि जी तो प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति प्रति वस्तु तो प्रति और अक प्राप्त होने वाला अक का मतलब क्या होता है जी प्राप्त होने वाला प्राप्त होने तो प्रति व्यक्ति में प्राप्त होने वाला जो चेतन है भाई मैं भी हूँ आप भी हैं आपके बच्चे भी हैं आपकी पत्नी भी है संसार के हर एक प्राणी है तो प्रति व्यक्ति हो गया ना पशु इत्यादि सब प्रति व्यक्ति हो गया जी तो प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति में प्राप्त होने वाला जो चेतना अर्थात आत्मा तो प्रत्यक्ष चेतना का मतलब हुआ आत्मा और दूसरा प्रति व्यक्ति और प्रति का मतलब प्रति व्यक्ति ही क्या प्रतीक प्रति पदार्थ अणु परमाणु व जितने भी है प्रकृति से लेकर के और पंचभूत पर्यंत तक उन प्रति पदार्थों में प्राप्त होने वाली जो चेतना है तो प्राप्त होने वाली चेतना क्या हो भगवान है ईश्वर है परमात्मा इसलिए प्रत्यक्ष चेतना का अर्थ परमात्मा भी हो जाएगा तो बोलते उससे प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम भी होता है और अंतराय का अभाव भी होता है समझे आखिर का नहीं समझा अंतराय भविष्य का अंतराय कहते हैं विघ्न को अंतराय माने हुआ विघ्न विघ्न का अभाव भी होता है बाधाएं विघ्न बाधा जो है उनका अभाव भी होता है ओम का जाप करने से अर्थ सहित जो है परमात्मा का ध्यान करते हुए उस परमात्मा का जो स्वरूप है उसको अनुभव करते हुए उसको रियलाइज करते हुए उसको उसका दर्शन करते हुए उसको अनुभव करते हुए जब हम ओम का जाप करते हैं तो उससे अंतराय योग के जो भी बाधक तत्व है योग के जो भी बाधक विघ्न बाधाएं हैं वो सब का अभाव हो जाता है सब दूर हो जाता है समझे तो प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम भी होता है कितने में व्यक्ति ऐसा शब्द को चेतना के साथ जोड़ देते है और ऐसा करते हैं कि भाई ईश्वर की तो प्राप्ति होती ही होती है आत्मा की भी प्राप्ति होती है आत्मा का भी साक्षात अधिगम मान साक्षात्कार प्राप्ति उपलब्धि तो मैने प्रत्यक्ष चेतना का भी सात्कार होता है और इसका तो साक्षात्कार होता ही होता है ये जो है ऐसा अर्थ करते हैं परंतु अपी शब्द चेतना के प्रत्यक्ष चेतना के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो अधिगम के साथ जुड़ा हुआ है तो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी के साथ अर्थ करना चाहिए कि प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम भी होता है प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम भी होता है और अंतराय का अभाव भी होता है समझे और प्रत्यक्ष चेतना से ही आत्मा परमात्मा दोनों अर्थ लेना है हालांकि व्यास जी ने यहां पर जो है आत्मा अर्थ लिया है आत्मा अर्थ लिया है परंतु जो है परमात्मा भी अर्थ हो जाएगा क्योंकि तो आत्मा को बिना जाने परमात्मा को नहीं जान सकते ना हाँ जी ठीक है खुद को हम नहीं जानेंगे तो भगवान को कैसे जानेंगे तो इसलिए जो है ऐसा अर्थ है तो तत प्रत्यक्ष चेतना अधिगम उस ओम के जब से प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम अधिगम मे साक्षात्कार प्राप्ति और अंतराय का अभाव भी होता है समझे जी हाँ जी अब आगे पढ़िए तो अंतराय भावा ये व्याधि भवन्ति तबदंतरायाधि प्रभूत भवन्ति हाँ जी नव ये ताबत अंतराया व्याधि ते प्रवृत ईश्वर न परिधान और आगे करें के स्वरूप अपि अस्य दर्शनमती बोल रहे हैं कि ये ताबत अंतराया जो आगे कहे जाने वाले जो अंतराय हैं व्याधि जो है, व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि तत्व और अनवस्थित ये नौ है अंतराय बाधाए तो ये जो बाधाए हैं ये तावत अंतराया जो ये बाधाए अंतराय जो व्याधि हैं प्रवृत्ति हैं वे ईश्वर प्रणिदान से नहीं होते अर्थात नौ प्रकार के जो विघ्न हैं अंतराय है योग के जो बाधक है योग के जो बाधक चीज वो ईश्वर प्रणिधान से नहीं होता तो ईश्वर साक्षात कर दिया था ना ईश्वर परिधान आदा कहा था ना ईश्वर से भी का नाग्रत होता अंतर समाधि के फल की प्राप्ति होती है पीछे कहा था ईश्वर प्रणिधान तो यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं बोल रहे है की ईश्वर प्रणिधान आत्मा अर्थ है मैंने वहाँ पर जो है जो ईश्वर प्रणिधान जो है बीच में आया था तब जब पदर्थ तो यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान का ये जो वाक्य से लगता है क्योंकि लिया, लिया जा रहा ते भावनम उस ईश्वर का जाप और एक पर ओम ओम का जाप ओम का जाप ओम का जाप और जो है उसके अर्थ का जो है चिंतन भावना तो ये ईश्वर प्रणिधान से ये लगता है कि यार वहां पर ईश्वर प्रिधान का मतलब है कि पद्यपथ दर्थ भावना समझ गया जी हाँ तो ईश्वर के परिधान से ईश्वर के प्रणिधान से ये तो जो वो नहीं बाधाएं होती है वो बाधाएं नहीं आती है बाधाए नहीं होती है समझे हाँ जी, जी। और स्वरूपम स्वरूप दर्शनम अपनी अस्ट और इसके जो अपना स्वरूप है प्रत्यक्ष चेतना का जो अपना स्वरूप है माने योगी का जो अपना स्वरूप है उसका भी दर्शन होता है उसका भी ज्ञान होता है योगी को आत्म दर्शन होता है जी स्वरूप दर्शन मतलब कि अपने स्वरूप का दर्शन इसके बने इस योगी के हाँ जी अर्थात जो इस प्रदान करने वाला व्यक्ति है जो ओम का जाप करने वाला व्यक्ति है उसको अपने स्वरूप का भी दर्शन होता है हाँ जी समझे समझ गया हाँ जी जीवात्मा का दर्शन होता है खुद का दर्शन होता है ये कारण आगे पुरुषा शुद्ध प्रसन्न केवलो अयमपि बुद्धे पुरुष प्रति संवेदीया पुरुष बोल रहे हैं की यथर पुरुष शुद्ध प्रसन्न केवलोसर्ग तथा बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष प्रति संवेदी पुरुष दूसरे भी पाठ तम भी पाठ लगता है तो आप में क्या है या तो तम ही पुरुष तम अधिगछती पुरुषी तम है तम अधिगछति हाँ जी पुरुष के पास सा है वो तम हो तम जी ठीक है तो बोल रहे हैं कि देखिए यथा एवं ईश्वर पुरुष शुद्धा प्रसन्न केवल अनु अनुपस बोल रहे हैं कि जैसे यथेव जैसे ईश्वर जो है पुरुष है जो ईश्वर पुरुष जो है वह शुद्ध है जैसे ईश्वर पुरुष है पुरुष मतलब क्या हुआ जी इस शरीर में रहने वाला है पूरी संसार में रहने वाला है शरीर में रहने वाला है और जैसे शुद्ध है पवित्र है वह जैसे वह प्रसन्न है आनंद स्वरूप है मान जैसे वह प्रसन्न है और केवल है वह किसी चीज से मिला हुआ नहीं है वह केवल है और अनुपसर्ग है माने उपसर्ग नहीं है उपसर्ग का मतलब कि उसमें विकार नहीं है जैसे कि व्याकरण में भी उपसर्ग जिसके साथ जुड़ जाता है तो उसमें अर्थ में बदलाव ले जाता है समझे जी? हाँ जी तो उपसर्ग का मतलब हो जाएगा बदलने वाला बदलने वाला चेंज लाने वाला या चेंज होने वाला ऐसा तो उपसर्ग मतलब हो कि विकार विकारी और अनुपसर्ग मतलब कि अविकारी, निर्विकार ऐसा अर्थ तो जैसे ईश्वर पुरुष जो ईश्वर जो पुरुष है पुरुष विशेष है वह शुद्ध है प्रसन्न है केवल है केवल अद्वितीय है और अनुपसर्ग है निर्विकार है तथा अयम अपि वैसे तथा अयम अपी यह भी यह आत्मा भी जो है यह जो पुरुष जो है जैसे वह पुरुष है वैसे यह जो पुरुष है जीवात्मा के लेकर है बुद्धे तथा अयम अपी भी बुद्धे प्रति पुरुष बुद्धि का प्रति करने वाला पुरुष बुद्धि को जानने वाला बुद्धि को जानने वाला पुरुष अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति जब व्यक्ति ईश्वर पर करता है अर्थात जाप करता है अर्थ सहित अर्थ की भावना लाते हुए ईश्वर को मन में लाते हुए जो जाप करता है तो जैसे ईश्वर पुरुष है जैसे ईश्वर शुद्ध है जैसे ईश्वर प्रसन्न है जैसे ईश्वर केवल है जैसे ईश्वर निर्विकार है वैसे ही यह जो पुरुष है जीवात्मा जो पुरुष है वह भी शुद्ध है वह भी प्रसन्न है वह भी अपने आप में निर्विकार है केवल है हर जीवात्मा अपने आप में केवल है कि नहीं जी हां हर जीवात्मा केवल है तो वैसे यह जो पुरुष भी बुद्धि का ज्ञान करने वाला बुद्धि प्रतिसंवेदी बुद्धि को जानने वाला क्योंकि तो पुरुष किसको जानता है अपने आप को बुद्धि को अगर जाने जा, तो बुद्धि पुरुष जो है बुद्धि का दर्शन करता है और बुद्धि में जैसा है उसी तरीके से वह जानता है हाँ जी आत्मा थोड़े कहीं उठ कर के बाहर जाता है हाँ जी ये तो इंद्रियों के द्वारा विषयों के साथ चित्त का संपर्क होता है और उससे चित्त में वह स्वरूप आता है तो इधर में आत्मा चित्त का दर्शन करता रहता है क्योंकि तो चित्त उसके पास है मन उसके पास है तो उसमें जैसा इंद्रियों के माध्यम से मन के अंदर जो तस्वीर आया जैसा जो फोटो आया जैसा उसी रूप का वह आत्मा दर्शन करता है तो बुद्धि का दर्शन कर इसलिए बुद्धि प्रति सम्भेदी और जब चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है उस चित्त की वृत्ति मन एकाग्रता की बात है जब चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है उस समय तो केवल आत्मा किस को देख रहा होता है मात्र बुद्धि को देख रहा होता है मात्र बुद्धि का ज्ञान कर रहा होता है मात्र जो है बुद्धि का ज्ञान कर रहा होता है उसमें बुद्धि प्रति संवेदी बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला जो एवं अधिगत क्षति यह जो है हमारे में इतव है इत्येवम इस प्रकार से वह साक्षात्कार करता है अर्थात जैसा परमात्मा ऐसा ऐसा है वह शुद्ध है प्रसन्न है ऐसे ही जीवात्मा खुद जो है बुद्धि को जानने वाला जो पुरुष है वह खुद जो है वह उसको अधिक अ क्षति प्राप्त करता है माने उस आत्मा का जो स्वरूप है उसको प्राप्त करता है समझ गया जी हाँ जी हाँ तो यहां पर बस यही है कि परमात्मा का जैसा स्वरूप है आत्मा का तो वैसा स्वरूप नहीं है कुछ मिलता जुलता जैसे परमात्मा शुद्ध है आत्मा शुद्ध है परमात्मा जो है आ, क्या कहते हैं केवल है आत्मा भी केवल है परमात्मा जो है प्रसन्न है वह सदा प्रसन्न चित रहता है दुखी व्यक्ति होता तो मन इत्यादि के माध्यम से होता ना तो मन इत्यादि रहेगा नहीं तो फिर दुख कहाँ से होगा तो अपने आप में परमात्मा के आनंद में प्रसन्न चित्त रहेगा जब ही चित्र की वृत्ति निरोध हो गया और वह जब हो गया तो परमात्मा का आनंद जो है उसको तो खुद विचरण मैंने खुद ही मिलने लग जाता है खुद ही वह समझ जाता है कि है कि भाई मेरा स्वभाव आनंद को प्राप्त करना ये मेरा है। नहीं जी नहीं ठीक है समझ गया हाँ तो उसको इस रूप में संगति लगाना जैसे जैसे ही ईश्वर पुरुष शुद्ध प्रसन्न केवल और निर्विकार है वैसे यह भी आत्मा जो है बुद्धे प्रति संवेदी बुद्धि का संवेदन करने वाला बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला आ, जो पुरुष है उसको प्राप्त करता है किसको प्राप्त करता है वह आत्मा को प्राप्त करता है मैंने खुद के अनुरूप मैंने पुरुष का दर्शन करता है प्रत्यक्ष चेतना का अधिकम करता है प्रत्यक्ष चेतना का जो प्रत्येक प्रत्येक चेतना में जो प्रत्येक वस्तु में जो चेतना है उसका जो है वह ज्ञान करता है उसको प्राप्त करता है समझ तो आपने शुद्ध स्वरूप को जानता है फिर हाँ आपने शुद्ध स्वरूप को जानता कहने कहने है। और आगे रहने रहने कि आप आगे देखिए हाँ अगली यहीं पे रहने देते अगली फिर वो क्योंकि काफी लंबा है अगला वाला उसमें नौ के नौ आ जाएंगे तो उसको इकट्ठाई शुरू करेंगे जी जी ठीक है मंत्र पाठ करते हैं तो हाँ जी ओम पूर्णस्य पूर्णमेव चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमस्ते फिर कल जी